ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक विद्यालय में वेद स्वाध्याय का कार्यक्रम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पुरुष सुक्त को लेकर आए हैं यह वेदों में बहुत ही प्रसिद्ध और आनंद को देने वाला सुक्त है इसमें परमेश्वर के उस रूप की व्याख्या की गई है जो सहस्र रूप में है वह पुरुष अद्भुत और यूनिवर्सल ईश्वर वेदों में प्राप्त सूक्तों में पुरुष सूक्त का अत्यंत महनीय स्थान है आध्यात्मिक तथा दार्शनिक दृष्टि से इस सूक्त का बड़ा महत्व है इसलिए यह सूक्त दसवें मंडल का नब्बे सूक्त ऋग्वेद में और यजुर्वेद में इकतीस अध्याय है अथर्वेद में उन्नीसवें कांड का छठा सूक्त है तैतृय संहिता में शतपथ ब्राह्मण तथा तैतृय आरण्यक आदि में किंचित शब्दांतर के साथ प्रायः यथावत प्राप्त होता है मुद्दलोपनिषद में भी पुरुषुक्त प्राप्त है जिसमें दो मंत्र अतिरिक्त हैं पुरुषोक्त में सोलह मंत्र हैं ऋग्वेदीय पुरुषुक्त के ऋषि नारायण तथा देवता पुरुष हैं वेदोक्त पूजा अर्चना में पुरुष सूक्त के सोलह मंत्रों का प्रयोग भगवान के सोडसौपचार पूजन तथा यजन में सर्वत्र होता है इस सूक्त में विराट पुरुष परमात्मा की महिमा निरूपित की गई है और सृष्टि निरूपण की प्रक्रिया बताई गई है उस विराट पुरुष को अनंत सिर नेत्र और चरण वाला बताया गया है सहस्त्र शीरसाह पुरुष इस सूक्त में बताया गया है कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उनकी एक पाद विभूति है अर्थात चतुरांश है चतुर्थांश उनकी शेष त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिव्यलोक वैकुंठ कैलाश साकेत आदि हैं। इस सूक्त में यज्ञ पुरुष नारायण की यज्ञ द्वारा यज्ञ की प्रक्रिया भी बताई गई है यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेदी तथा मुद्दलोपनिषद में प्राप्त पुरुष सूक्त का हम आज यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक विवेचन करेंगे हम जो है वेद के मंत्रों पर सीधा सीधा जो मंत्रों का अभाव प्राचीन समय में लोगों ने किया है उसको तो देखते ही हैं साथ में हम इसका साइंटिफिक जो शोध और रिसर्च का विषय है जो मेरा स्वयं का अनुभवगम्य है और जो शास्त्रीय संबंध है उस पर भी विवेचना करेंगे प्रथम मंत्र कुछ इस प्रकार से है ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्त्र भूमि गुँ सत स्ृत्वायात दशुम ओ पुषे वेद गुर्व्यूत यच्च भाव्यं उतामृतायी शानद्यन ओम उस परमेश्वर का निज नाम है मुख्य नाम है प्रमुख नाम है प्रणव जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकालदर्शी एक ईश्वर जो तीन रूपों में प्रकट होता है वह ओम है अकार उकार मकार इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सतरजतम यह जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष उस प्रमुख पुरुष की बात हो रही है इस मंत्र में जो इन तीनों का समिश्रण है जो एक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार सृष्टि के प्रक्रम का प्रथम ध्वनि हजारों शिर वाला पुरुष हजारों सिर वाला पुरुष इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह परमात्मा जो पुरुष है पुरुष सिर्फ शरीर से पुरुष नहीं यहाँ पुरुष चेतना को कहा गया है चेतना स्त्री और पुरुष में एक समान है इसीलिए जहाँ पर चेतना विद्यमान है उसे पुरुष कहा गया और परम पुरुष परमात्मा चैतन्य हजारों सिर और हजारों पैरों वाला हजारों आँखों वाला सर्वत भूमि पर व्याप्त अर्थात वहाँ समग्र जगत के जो मानव जाति है मानव जाति के जो स्त्री पुरुष हैं इनके जो पैर हैं सिर हैं चक्षु हैं आँख हैं इन सब से वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है इनसे वह देखता है सर्वत भूमि स्त्रीवा अत्यधिष्ठ दशांगुलम वह परमेश्वर समग्र जगत में व्याप्त प्रत्येक प्राणियों के पास जो अंग है जिसमें श्रेष्ठ मनुष्य है मनुष्य स्त्री पुरुष उनकी आंखों से उनके पैरों से और उनके सिर से वह कार्य करता है और उस ईश्वर का साक्षात्कार हम अपने दस अंगुल के हृदय में करते हैं परमेश्वर चारों तरफ है ईश्वर ही है ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस जगत में ईश्वर प्रत्येक कण में विद्यमान है लेकिन उस ईश्वर का साक्षात्कार हम अपने हृदय में करते हैं सहस्त्र शीर्षाह पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपादूमि गुम सर्वत स्पृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम यह चारों तरफ फैल गया इस स्पृत्वा जगत में व्याप्त हो गया उसके बाद वह मानव के हृदय में आकर अत्यतिष्ठ अर्थाता करो प्रतिष्ठित हो गया है बैठा हुआ है पुरुष ए वेदम बेदर्व यदूतम यचच्य भाव्यम तिरोहति वह पुरुष ए, ए, ए बेद वेद अर्थात जानने वाला ज्ञानी पुरुष ज्ञानात्मा वेद के माध्यम से हम उस पुरुष को उस परमात्मा को जानते हैं यद्भुतम यज्ञ जो अद्भुत और भव्य है उतारमृत तत्व जिसमें अमृत तत्व विद्यमान है जो अमर तत्व है एदद्यनेना तिरोहती और वह इनसे पार भी होता है उन परम पुरुष के सहस्त्रों अनंत मस्तक सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि पूरे स्थान को सब ओर से व्याप्त करके इसे दस अंगुल अनंत योजन ऊपर स्थित हैं अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं अंदर भी हैं और बाहर भी हैं दस अंगुल का अनंत योजन यहाँ पर रखा गया ब्रह्मांड के बाहर भी हैं ब्रह्मांड के अंदर भी हैं और दस अंगुल का हृदय है हृदय के अंदर भी है और हृदय के बाहर भी है लेकिन हृदय में ही हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं जैसा कि गीता में योगेश्वर कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया वह विराट रूप एक काल्पनिक रूपक है जो चित्रकार ने रचा है सहस्र विष्णु की प्रतिमा आज भी बहुत सारे मंदिरों में विद्यमान है तो यह इसी मंत्र से प्रेरणा लेकर यह मूर्तियां बनाई गई हैं और ऐसा कपोल कल्पना किया गया भगवान कृष्ण की जो उपाधि लोगों ने दिया वह योगेश्वर कृष्ण थे वह योगी थे योग के माध्यम से उन्होंने उसे सिद्ध किया विराट रूप का मतलब जैसे दशानंद रावण हुआ तो क्या उसके दस सिर थे और भी देवी हैं उनके बहुत सारे अंग हाथ पैर दिखाए गए हाथ दिखाए गए तो इसका मतलब यह है कि वो अनंत हाथों से अनंत पैरों से और अनंत बुद्धि जिनके पास है अनंत ज्ञान जिसके पास है अनंत मार्ग जो उनके लिए खुले हैं अनंत प्रकार की विद्याओं में जो महारत को हासिल कर लिया है उसकी विराटता को अब साधारण रूप से देखा जाए तो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है पहले वो अपनी मातृभाषा को समझता है फिर धीरे धीरे और दूसरी और भाषाओं को सीखता है ऐसे बहुत सारे विद्वान हमारे समाज में हमारे देश में हमारी दुनिया में मिल जाएंगे जो कई प्रकार के भाषाओं को कई प्रकार की जानकारियों को एक साथ अपने पास रखते हैं और उसमें महारत रखते हैं तो इसी प्रकार से योगेश्वर कृष्ण और रावण जैसे विद्वान थे अब उनकी जो है अनंत रूपों में और विराट रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस मंत्र से प्रेरणा लेकर बहुत सारी ऐसी विकराल मूर्तियों को बना दिया गया वास्तव में मूर्ति तो सबसे सुंदर मूर्ति वहाँ परमेश्वर बनाता है और उसकी जो मूर्ति है वह हम और आप हैं हम ही आप वह देवी और देवता हैं शिव और पार्वती विष्णु और लक्ष्मी इसी के अंदर वह अद्भुत जैसा कि मंत्र कहता है अगोचर रहस्यपूर्ण भव्य ईश्वर है यह जो वर्तमान इस समय जगत है जो बीत गया है और जो आगे होने वाला है वह सब वे परम पुरुष ही है परम पुरुष परमात्मा चेतना साइंटिफिक दृष्टि से रखा जाए तो जो मूल ऊर्जा है परमाणु की नमस्ते यस्तु विद्युते नमस्ते यस्तनवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः शह समीह से तो परमेश्वर कैसा है विद्युत का दिया गया यहाँ पर मंत्र में और वह विद्युत ही आगे परमाणु में हो गई और परमाणु में वो ऊर्जा है एनर्जी है और वह एनर्जी जो विद्युत है कभी भी नष्ट नहीं होती और उन्हीं जो विद्युत है विद्युत तो सूक्ष्म रूप है परमाणु में जो विद्यमान है लेकिन वह परमाणु जब आगे जो विकसित होता है बहुत सारे परमाणुओं के जो कलेक्शंस से बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती हैं नई नई चीज़ें समग्र जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा जो घास का फूल है एक बड़ा सा जो हिमालय पर्वत है बड़े बड़े जो अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र और आकाश गंगाएँ हैं और छोटे छोटे हमारे जो घरों में बर्तन हैं मिट्टी के बर्तन हैं स्टील के बर्तन लोहे सोने चाँदी इत्यादि वह सब परमाणु से बने हैं परमाणु का अपना एक विज्ञान है तो यहां पर उस परमेश्वर की व्याख्या इस मंत्र में हमें इस प्रकार से समझनी चाहिए कि परमात्मा विद्युत के समान है लेकिन विद्युत में भी दो प्रकार का विद्युत है एक चेतन विद्युत है और एक अचेतन विद्युत है जो चेतन विद्युत विद्युत है वह वा केवल एक हिस्सा है जैसा कि बताया गया इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे सरस्वती सूक्त उसमें भी बताया गया था कि तीन हिस्सा जो है बाड़ी की वह मानव हृदय में ही व्याप्त रहती है मानव हृदय कहने का मतलब है जो अंतर जगत का संसार और अंतर शक्ति में अंतरस्थल है और चौथा जो बैखरी बाड़ी है वह प्रकट होती है बोली जाती है उसी प्रकार से वहाँ परमेश्वर जो विद्युत रूप में है तीन हिस्सा जो है वो बिल्कुल जो है शून्य है वहां चेतनता आपको प्रतीत नहीं होती लेकिन जो एक हिस्सा है मानव के पास मानव हृदय में वहां जाग्रत होता है परमेश्वर वर्तमान में जो बीत गया है जो आगे होने वाला है वह सब परम पुरुष ही हैं वह परमात्मा ही हैं तो जिस प्रकार से विद्युत प्रत्येक वस्तु में होती है परमाणु में भी विद्युत होती है लेकिन जो परमाणु में विद्युत होती है वह चेतन कम अचेतन ज़्यादा होती है लेकिन जो मानव शरीर के अंदर विद्युत होती है वह चेतन ज़्यादा होती है अचेतन कम होती है क्यों क्योंकि मानव शरीर को ऐसा निर्मित किया गया है कि इसमें जो इसके कलेक्शन्स ऑफ द मेमोरी स्मृतियाँ इस जो इसकी हैं वो बराबर इसके अंदर संचित करने की व्यवस्था रखी गई है और किसी दूसरी योनियों में और दूसरे जो जड़ वस्तुएं हैं उदाहरण के लिए आपके सामने जो पात्र हैं विद्युत के और दूसरे धातुओं के पात्र हैं वो तो परमाणुओं से ही बने हैं लेकिन उनमें उसके संस्कार को संचित करने का साधन मानव मस्तिष्क ने नहीं विकसित किया अभी नहीं किया है अभी जो मानव मस्तिष्क कार्य कर रहा है आने वाले समय में वो ऐसी चीज़ें ईजाद कर लेगा जो अपना सारा का सारा जो स्मृति है अपने पास ऑटोमेटिकली संचित करने का सामर्थ्य रखेंगे आने वाले भविष्य में ऐसा संभव हो पाएगा उसका प्रारंभ हो चुका है आज आपके सामने जो मोबाइल है कंप्यूटर है इंटेलिजेंस जो फ्रीक्वेंसी जो चल रही है वह एक प्रकार की यह प्रारंभिक अवस्था विज्ञान की है इस दिशा में कि जो जड़ वस्तुएं हैं उन जड़ वस्तुओं में भी स्मृति को डाल दिया जाए जिससे कि यह चेतना के न रहने पर भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। मान लीजिए उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर मनुष्य अभी तक नहीं गया है चंद्रमा पर मनुष्य तो गया है लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में वहाँ जाने का साधन और बहुत मांगा है साधन जो है तो सब अभी जो मानव मस्तिष्क और मानव को वहाँ पर रखना अभी कठिन है आने वाले समय में वहाँ पर रहेंगे लेकिन उससे पहले मनुष्यों ने ऐसे यंत्रों को बनाकर वहाँ पर भेज दिया है जो कि वहाँ की चीज़ों का जो है बिना मनुष्य के वहाँ रहे ही मनुष्य के संकेत को प्राप्त करके वहाँ बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है मनुष्य यहाँ से कुछ उसको संकेत करता है और वह उस संकेत के आधार पर सारा कार्य करता है अपना स्वयं का रख रखाव भी करने में समर्थ हो उनकी लाइफ अभी थोड़ी होती है लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे यंत्र होंगे जो अपना रख रखाव करने में समर्थ होंगे उन्हें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं होगी उसी कड़ी में रिबोट इत्यादि आ गए हैं यह प्रारंभिक अवस्था है लेकिन मनुष्य और जो रिबोट है विज्ञान की जो खोज है अभी वह बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है नवजात शिशु की तरह है लेकिन जो ईश्वर कृति जो व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से विकसित व्यवस्था है मनुष्य का जो मस्तिष्क है मनुष्य का जो हृदय है मनुष्य की जो स्मृतियाँ हैं और मनुष्य के जो ज्ञान का जो भंडार है वह एक तरफ तो संचय किया गया बाहरी साधनों में और दूसरी तरफ उसको संचय कर दिया गया है उस मानव मस्तिष्क के इनविजिबल भंडार में जो अदृश्य उसकी मेमोरी है यह मेमोरी जो है मनुष्य के मरने के बाद भी खत्म नहीं होती चेतना जहाँ जहाँ जाती है जिस शरीर में जाती है वहाँ इसकी स्मृति और इसके संस्कार जाते हैं आप बहुत सारी फिल्मों को देखते होंगे उसमें पुनर्जन्म का संस्कार बताया गया कि आदमी वहाँ जन्म में था उसके बाद वो मर गया पुनर्जन्म में फिर दोबारा जन्म हुआ स्त्री पुरुष का और फिर वो आपस में उनके पिछले जन्म की बातें उन्हें याद रहती हैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे शास्त्रों में आपको मिल जाएंगी जो यहाँ व्यक्त करती हैं कि पिछले जन्म की जो कहानियां थी पिछले जन्म का पूरा का पूरा आने वाली जो नया जन्म हुआ उसमें उन्हें याद था उस आदमी का पूरा का पूरा सारा कार्यक्रम जो था ऐसी एक छोटी सी घटना आती है कथा सरित सागर नामक एक जो है बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा महाकाव्य है महाभारत के बाद दूसरा महाकाव्य जो लिखा गया प्राचीन काल में कथा सरित सागर को आधार बनाकर उसमें एक छोटी सी कहानी आती है एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण ने जो है एक स्त्री से विवाह किया विवाह करने के बाद उस स्त्री से उसका बराबर विवाद और कलह होने लगा उनकी संतानें भी हो गई फिर भी अशांति और भयानक क्लेश परिवार में बना रहा आपस में उनके शांति और आनंद और सुख घर गृहस्थी में नहीं रहा इसलिए वहाँ ब्राह्मण तपस्या करने चला गया और उसने तपस्या करके देवी शक्ति के माध्यम से यह जान लिया अपने पुनर्जन्म के बारे में और उसका पिछला जन्म क्या था उसने जाना कि पिछले जन्म में वह एक शेर था और उसकी पत्नी जो थी शेरनी थी इस जन्म की नहीं अगले जन्म की जो उसका बीता हुआ पहले का जन्म था लेकिन जो अभी इस जन्म में उसकी पत्नी थी वह दूसरी कोई और संस्कार से आई थी इसलिए आपस में इनका संस्कार मेल नहीं खाता था इसलिए इनके जीवन में बहुत भयानक क्लेश था तो उसने अपने योग के माध्यम से ब्राह्मण ने किसी दूसरी स्त्री के पुनर्जन्म के बारे में जानने की कला को विकसित किया और जान लिया जो एक स्त्री थी जो पहले जन्म में शेरनी थी और उससे फिर उसने अपना विवाह कर लिया इस प्रकार से विवाह करने के बाद उन दोनों का जीवन बड़ा शांति और सुखदायक व्यतीत होने लगा यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो स्मृति है वह स्मृति आपकी जो भले ही आपको याद नहीं है लेकिन वह आपके हृदय में आपकी चेतना में है और वह इतनी शक्तिशाली है कि आज की आपकी जो स्मृति है आज का जो कसारा कसारा ज्ञान है सारी जानकारी है वह उस पर हावी रहेगी यदि आप अपने अतीत की स्मृति के साथ अपना संबंध स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं तो यह आपका जीवन आनंदमय सुखमय और हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा अभी जो ज्योतिष शास्त्र को विकसित किया गया ग्रह नक्षत्र को विकसित किया गया आपके बारे में बताते हैं वास्तव में इनकी गणना कहीं ना कहीं जो है प्रकृति के उन गुणों के साथ उन ग्रहों के साथ मानव मस्तिष्क की स्मृति को पढ़ने की होती है जो अच्छे जानकार ज्योतिषी होते हैं और मानव मस्तिष्क की और मानव बच्चे की पहले दो सकल को देखकर ही उसके चेहरे को देखकर ही उसके हाथ पैर और मस्तिष्क की बनावट लकीरों को देखकर वो बता देते हैं यह बहुत ही ज़्यादा जो है गूढ़ विषय नहीं है इसके माध्यम से वह बच्चे को बच्चे की जन्म कुंडली तैयार कर देते हैं तो जन्म कुंडली जो है उसका आधार भूत सिद्धांत आपका जो पुनर्जन्म का संस्कार है और पुनर्जन्म के संस्कार के आधार पर आपकी जो शरीर जिन लक्षणों को लेकर जन्म लिया है अब वो ज्योतिष भी नहीं रहे वह योगी साधक भी नहीं रहे आज मैं अभी पढ़ा रहा था एक बच्चे को तो बच्चे अभी ऐसे हो गए हैं कि वो पढ़ भी नहीं पाते बराबर संस्कृत जो है पुनर्जन्म का जो संस्कार है वह संस्कार जागृत किया जा सकता है जो तीन हिस्सा यहां बताया जा रहा है मंत्र में भूत भविष्य वर्तमान में एक साथ तो भूत भविष्य वर्तमान वास्तव में यहां केवल दृश्यमय जगत संसार में चलते हैं होते हैं वस्तुओं में दिन रात्रि सुबह शाम होता है लेकिन चेतना के स्तर पर दिन रात सुबह शाम जैसी घटना नहीं घटती वहाँ एक रास्ता है वहाँ परम पुरुष परमात्मा जो विद्युत स्वरूप है जिसे हम चेतना कहते हैं अपनी आध्यात्मिक भाषा में और वैज्ञानिक भाषा में जिसे विद्युत कहते हैं तो विद्युत जो वस्तु वैज्ञानिक भाषा में जो कह रहे हैं कि विद्युत है और विद्युत यहां भी सिद्ध कर रहे हैं प्रत्येक परमाणु में है लेकिन प्रत्येक परमाणु में जो विद्युत है उसके जो सूक्ष्म संस्कार हैं परमाणुओं के तो परमाणु में तो व्याप्त हो जाते हैं जो प्राकृतिक है नेचुरल हैं लेकिन जो मनुष्य कृत परमाणुओं के संश्लेषण से बनाए गए नए नए यंत्र तंत्र हैं जो तरह तरह के सामान बनाए गए हैं मानव जीवन को सुखमय और सरल बनाने के लिए सभी वस्तुओं में अभी वो जो है अभी आपके पास जो गिलास है आपके घर में जो केतली है चाय बनाने की आपके पास जो गैस चूल्हा है आगे आने वाले समय में आपके पास ऐसे चूल्हे होंगे समझदार चूल्हे स्मार्ट चूल्हे स्मार्ट ग्लास होगी स्मार्ट केतली होगी कंप्यूटराइज्ड उसमें वो आपको केवल कमांड देना है और देखकर छोड़ देना है चूल्हे पर जाएगी केतली ऑटोमेटिकली और चाय और पानी बना ग्लास कर ग्लास में ला आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा खाना बनाने का सारा आइटम सारा प्रोग्राम ऐसी मशीनें बना दी गई हैं आने वाले समय में और स्मार्ट मशीनें आएँगी कंप्यूटराइज मशीनें वह मशीनें आपको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन जो है बना कर देने में समर्थ होंगी थोड़े ही समय में ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी यंत्रों के साथ सारा खेलेगी और सारा उसका काम यंत्र करेंगे और मनुष्य क्या करेगा फिर मनुष्य योग करेगा ध्यान करेगा समाधि लगाएगा ईश्वर चिंतन करेगा और तप करेगा क्योंकि जो सारा कार्य मनुष्यों को करने योग्य अभी है अभी बहुत कार्य है जो मनुष्य कर रहे हैं मनुष्यों को पैसा मिल रहा है आप कल्पना कीजिए अकल पहना जैसा कि मंत्र कहता है कि मनुष्य पैसा कमा लेगा और पैसे का इतना जो है बैंक बैलेंस कर लेगा खाने पीने का सारी वस्तुओं का संचय कर लेगा उसे सारा बैकअप तैयार हो गया अब उसके पास कोई काम करने का रहा नहीं तो वह क्या करेगा अब विकसित जो देश है अभी भारत में तो उतने ज़्यादा नहीं लेकिन अमेरिका सिंगापुर जापान फ्रांस रूस यूरोप आदि जो देश हैं पश्चिम कंट्रिया वहाँ बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं लोग लगभग वो सारा कार्य लगभग वो कार्य मशीनों पर डालते जा रहे हैं आदमी खाली होता जा रहा है आदमी के पास कार्य नहीं है तो आदमी जो थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं वहाँ तो काम की चेष्टा ते, में लग गए काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सम महापाप्या महानास्या बुद्धिस्मृत भ्रमित तो काम अर्थात सेक्स की जो दुनिया है उस दुनिया में डूब रहे हैं लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं वह योग में लग गए हैं और वह योग बड़ा ही दुर्लभ और बड़े लंबे काल तक कर रहे हैं बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय बनाए गए और विश्वविद्यालय में जो लेक्चरर हैं कुलपति हैं और प्रोफेसर हैं वो अपना जीवन जो है साधना में लगा देते हैं योग में लगा देते हैं बड़े बड़े शास्त्र जो है उन्होंने अनुवादित कर दिया 20-20 साल 25-25 साल 40-40, 50 पचास साल तक उन्होंने एक कार्य को किया है अभी जो है आज भी हो रहा है साधारण मनुष्यों के चीज ज्ञान नहीं है आज जो योगी हैं ऋषि महर्षि हैं वह जंगलों में नहीं रहते वह पहाड़ी कंदराओं में नहीं रहते आज के ऋषि महर्षि जो रहते हैं वह विश्वविद्यालयों में रहते हैं यूनिवर्सिटियों में रहते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है उनका जीवन लाइब्रेरी में बीतता है पुराना जो खोजा गया ज्ञान का भंडार है उसको नवीनीकरण करते रहते हैं उस पर चिंतन करते रहते हैं और नई नई चीज़ों को सृजन करके और सरल ढंग से समय के आधार पर मानव जाति के कल्याण के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं अभी आपका जो जीवन है यंत्र थे पहले पहले सारे प्राकृतिक यंत्र थे पशु थे बहुत सारे प्रिय पशु और वो पशु हमारे जीवन से धीरे धीरे लुप्त तो हो रहे हैं उनके स्थान पे हमारे पास आर्टिफिशियल पशुओं को लाया जा रहा है कृतिम जो यंत्र हैं यह एक प्रकार के पशु ही हैं अब दो बातें यहाँ पर हैं पहली बात कि जो चेतन जो वस्तुएं हैं चेतन जो जीव हैं वह धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर जो जड़ वस्तुएं हैं वो बढ़ रही है आगे तो एक तरफ तो चेतन वस्तुओं का नाश हो रहा है यह प्रकृति का नियम है इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है समय बदलता रहता है अब वो समय आएगा जब पृथ्वी पूर्ण रूप से विकसित होगी पृथ्वी का मानव पूर्ण रूप से जब विकसित होगा तो उसके पास यंत्र ही यंत्र ज्यादा होंगे मानव की संख्या बहुत कम होगी क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर विकसित होने के बाद ही किसी दूसरे ग्रह पर जाने में समर्थ हो पाएगा और अपनी नई बस्ती को फिर से बसाएगा और यंत्रों से स्वयं को स्वतंत्र करेगा प्राकृतिक और जंगली जीवन जिएगा पहाड़ों और गुफाओं में रहेगा और जो यहाँ पर बड़े बड़े लाइब्रेरी में बैठे हुए साधक और योगी और संत और वैज्ञानिक हैं इनकी जो आने वाली जनरेशन होगी भविष्य की ओर जाकर दूसरे ग्रहों पर गुफाओं में कंदराओं में रहेंगे क्योंकि अब हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर गुफाएं सुरक्षित नहीं रही कंदराएं सुरक्षित नहीं रह गए जंगल झाड़ी सब लुप्त तो हो रहे हैं लोग मनुष्य इतने ज्यादा कृतिम हो गए हैं उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी असुरक्षित है आदमी ने अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रखी है अपने चारों तरफ उसने मलिट्री लगा रखी है बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर रखी है जितना बड़ा विद्वान है जितना बड़ा नेता है जितना बड़ा साधु है जितना बड़ा संत है वैज्ञानिक है डॉक्टर है उनकी रक्षा के लिए क्योंकि उनकी रक्षा सर्वोपरि है तो आने वाले जो समय हमारा भविष्य है और बहुत ही अद्भुत है उसमें दो बातें हैं पहली बात हमें अपना जीवन आनंद में ले जाना है तो आनंद के लिए हमें साधना करनी चाहिए और साधना मैं बार बार कहता हूं जंगलों में पहाड़ों में साधु संतों की संतति नहीं है या उनकी केवल थाती नहीं है साधना प्रत्येक बच्चा करेगा छोटा बच्चा जो है वो अपने जीने की साधना करेगा बड़ा बच्चा भी करेगा वृद्ध भी करेगा साधु संत ऋषि महर्षि कोई बाहर की खेती मूली नहीं है आपको घर में ही साधना होगा आपको दुकान साधना है आपको फैक्ट्री चलाना है आपको बच्चों को पढ़ाना है लेकिन साधना है साधना यंत्रों को साधना होगा यंत्रों को साधो यंत्र एक अच्छे सेवक हैं यंत्र आपके सारे कार्य करने लगेंगे आपके पास यंत्र हो जाएगा यदि आप यंत्र को चलाना नहीं जानते तो आपके लिए यंत्र बेकार होगा जिस प्रकार से आपकी शरीर आपके लिए बेकार हो गई है शरीर भी एक यंत्र ही है आप शरीर का उपयोग करने में बुरी तरह से अक्षम हो चुके हैं मंत्र करता काम क्या है मंत्र का काम है आपकी शरीर को ही वह जो है पूर्ण रूप से विकसित कर देता है आज के जो वैज्ञानिक हैं भौतिक वैज्ञानिक हैं वह शरीर के के अंदर जो चेतना है उसको विकसित नहीं करते क्योंकि उनके पास मंत्र नहीं है योग नहीं है उनके पास तंत्र है तंत्र से जोड़कर उन्होंने नए नए यंत्र का निर्माण कर दिया यह जो यंत्र निर्माण किया जा रहा है एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु को वहां पर जबरदस्ती रखा जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र हो रहा है बाजारवाद को विकसित करने के लिए जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो ईश्वर कृत वस्तुएं हैं उनका नरसंहार बुरी तरह से किया जा रहा है उन्हें लुप्त किया जा रहा है क्योंकि जो कार्य हम बैलों से कर सकते थे उसके लिए हमें ट्रैक्टर बनाकर बेचना था इसलिए हमने बैलों का नरसंहार करा दिया बैलों को खा गए मांस जो है जो जमीन में अनाज हमें पैदा करते थे हमने जमीन को बंजर बना दिया जमीन में जहर डाल दिया जमीन पे बड़े बड़े महानगर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे और रोड और सड़क और इतना ज्यादा कचरा पैदा किया कि सारा कचरा से जमीन जो है खराब हो रही अब उसके स्थान पे हमने नया जो है मार्केटवाद को विकासवाद को विकसित किया क्योंकि हमें सभी चीज़ों को बेचना है बेचते बेचते इसका भविष्य इतना खतरनाक हो गया आगे आने वाले समय में इसे अब अपने रहने के लिए नया निवास स्थान खोजना होगा जैसा कि आज जो है लगे हैं है वैज्ञानिक और बड़े बड़े रईस बड़े बड़े धनपति कि किस प्रकार से मानव जाति को इस ग्रह से किसी दूसरे ग्रह पर स्थापित किया जाए आने वाले समय में यह संभव होगा कि मानव जो है दूसरे किसी ग्रह पर रहने में समर्थ हो लेकिन अभी यह बहुत महंगा है अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने जो स्टेशन बनाया है वहाँ भी बहुत महंगा है उस पर भी ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते दो चार पांच आदमी ही रहते हैं अभी अभी आओ और उसको विकसित करने का कार्यक्रम चल रहा है तो अभी कार्यक्रम विज्ञान का जो है विकसित हो रहा है धीरे धीरे पृथ्वी को हमें बचाना है पृथ्वी पर जीवों को बचाना है हम सब स्वयं जीव हैं अपने को स्वयं को बचाना है तो हमें अपने इस यंत्र को विकसित करना होगा यदि हम अपने यंत्र को विकसित नहीं करते हमारा यंत्र खराब हो जाएगा और हमारा ये शरीर रूपी जो यंत्र है एक बार जब खराब हो गया तो इसको बनाना किसी बाहर किसी वैज्ञानिक और उनके बस की बात नहीं है वह यंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं कोई पार्ट इधर का लेकर उधर लगा दिया हृदय निकाल दिया टांग टूट गई है आपका फेफड़ा खराब हो गया है आपके जो है कुल्हे का हड्डी टूट गया है तरह तरह के वो बदलाव बदलाव कर रहे हैं लूट रहे हैं थोड़े समय के लिए सुकून और शांति तो मिलती है आपकी किडनी फेल हो गई उसको बदल दिया इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है थोड़ा सुकून और शांति जीवन को मिलती है लेकिन वो आदमी जो है परमार्थिक और स्वयं का जो अपना जो सुख है अपना जो आनंद है वो प्राप्त करने में इन भौतिक वस्तुओं के माध्यम से समर्थ नहीं होता क्यों क्योंकि केवल एक पर एक का चार हिस्सा कर दिया गया तो तीन हिस्सा जो है वो इनविजिबल है वो आपके जो है बाहर कभी आएगा ही नहीं वो प्रकट ही नहीं होगा वह वैज्ञानिक मर जाए खप जाए योग की जो विधियां हैं उसके लिए तो आपको योगी ही बनना होगा और वह योगी आज के आधुनिक विश्वविद्यालय में नहीं बनते आज के आधुनिक विश्वविद्यालय भोगी बनाते हैं हमारे प्राचीन जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे वह योगी बनाते थे योग और भोग का आपस में संतुलन होता था उस संतुलन के कारण ही सत्यम शिवम सुंदरम जैसी युक्ति प्रसिद्ध हुई अगला मंत्र पुरसुक्त का नहम से पुष्प पाद अच्छे विश्वाभूता दिव्यदर्वा अस्य पाद भवता पुनः ततो तंगक्रामत सने अभी ओम ततो विराड जायते विराजो यधी पुष स जात पश्चाद भूमिम थोपुरा तस्माजात सर्वूत संभृत पृसाज पशुसताशुचक्रे वायव्या नारायण जैसा कि मैंने बताया एतावानस्य महिमाथु जयास पुरुषः महिमा मही मा मही बुद्धि बुद्धि में मैंने बताया था मेरे जो बात को जो व्यक्ति ध्यान से सुनते होंगे वो समझते होंगे तीन प्रकार की बुद्धि मैंने बताई थी ईड़ा सरस्वती और मही सरस्वती सूक्त की बात भी की थी पहले मेधा सूक्त की बात की थी अभी जो इस सूक्त में मही जो बुद्धि है इसकी बात हो रही है एतावानस्य महिमातो मातोजायास्य पुरुषः व पुरुष कैसे जन्म लेता है एतावानस्य वान माने बाण जो होता है तीर जो होता है निशाना जो होता है लक्ष्य को भेदने का जो साधन है वह बाण है या प्रतीक में बात हो रहा है अलंकार में बात हो रही है सीधी सीधी बातें मंत्रों में नहीं की जाती मंत्रों में जो है आपको सृष्टि के प्रक्रम के माध्यम से सृष्टि के उद्भव के माध्यम से आपको अलंकार के माध्यम से एग्जाम्पल से समझाया जाता है बुद्धि जब इतनी विकसित हो जाती है योग की दृष्टि से और मही नामक जो बुद्धि है वह केवल योग से ही विकसित होती है सरस्वती बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा आवश्यक होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो आज लेक्चरर, प्रोफेसर और तरह तरह के शोधी हुए हैं विश्वविद्यालयों में जो रहते हैं जो अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम करते हैं जो ब्राह्मण के धर्म को निभाने वाले हैं और जो उसी से अपना जीव को जीवकोपार्जन करते हैं लेकिन इनमें एक कमी है वह कमी यह है कि यह योग नहीं करते और मंत्र नहीं करते मंत्रोच्चार नहीं करते इनकी जो बुद्धि है वो भोथरी होती है बिना धार की होती है उसमें पैनापन नहीं होता भेदने का सामर्थ्य नहीं होता आप शेर का शिकार करना चाहते हैं आपके पास तीर है बाण है लेकिन बाण जो है बाण में पहनापन नहीं है तीखापन नहीं है भथरा है मोटा है तो मारोगे तो जाएगा धसेगा नहीं चुभेगा नहीं कांटे को देखिए कांटा में क्या होता है धार होता है तलवार को देखिए धार होता है बाण को देखिए उसमें धार होता है क्यों क्योंकि उसको चुभने के लिए उसका अगला हिस्सा बहुत ही नुकीला होता है और पिछला चौड़ा होता है अगला से पीछे के दबाव से वो जो है अंदर घुसता है और वो फंस जाता है उसमें आगे ही बढ़ेगा पीछे बाण को खींचेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे उसको जितना धकेलोगे घुसता चला जाएगा एता वानस्य महिमा तो ज्यास्य पुरुष तो यह जो बाण है महिनामक बुद्धि के सृजन से ज्ञान के सृजन से यह ज्यायास्य जो जन्म लेता है पुरुष जो चेतना चैतन्य पुरुष परमात्मा जिसकी बात योगेश्वर कृष्ण गीता में करते हैं रामायण में राम की कहते हैं विष्णु और शिव और ब्रह्मा करते हैं देवी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये सब सिद्ध पुरुष हैं इन्होंने उसको सिद्ध किया इन्होंने कंदराओं और गुफाओं में रहकर प्रारंभिक काल के हमारे आज गुरु हैं आज हम भी वैसा करने में समर्थ हैं लेकिन हम आज गुफाओं में नहीं कंदराओं में नहीं जंगलों में नहीं अपने घरों में रहेंगे घरों में भी प्रायः प्राचीन काल में जो घर हुआ करते थे अभी भी गाँव में कुछ ऐसे घर शायद मिल जाएँ जिनके घरों में अंदर मंदिरें होती हैं और वहाँ पर प्रायः बच्चे बूढ़े जवान सुबह शाम प्रार्थना पूजा पाठ साधना जो होता है वो करते हैं अब यह परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है लेकिन आगे आने वाले समय में मानव को शांत रखना है मानव को जो है सुख और शांति चाहिए उसे अपने बेडरूम में एक योग कक्ष बनाना होगा और बनेंगे जहाँ पर वह कुछ समय के लिए योग कर सके प्राचीन काल में अब जैसे महाराज दशरथ का महल था वहाँ पर कोप भवन भी बनाया गया था रोने के लिए अलग भवन था नृत्यशालाएँ अलग थी पूजा के लिए अलग स्थान था महल के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं होती थी आज भी ऐसा संभव है लोग करते हैं जो संपन्न लोग होते हैं प्रायः जो ऐसा घर बनाते हैं जहाँ पर हर प्रकार की पूजा पाठ की योग की ध्यान की नाच के गाने की पढ़ने की लिखने की और भी कार्य करने के अलग अलग कक्ष होते हैं मनुष्य जितना विकसित होगा उतना चीज़ें को विकसित करेगा यंत्रों को विकसित करेगा उसी प्रकार से हम अपने मानव मस्तिष्क के माध्यम से इस इस मस्तिष्क को सृजन के माध्यम से इसको विकसित करने और इसको विकसित करने का पूरा का पूरा मौका बाहर समाज में संसार में दुनिया में मनुष्य को नहीं मिलता पहले समय में क्या होता था कि प्रायः जो संपन्न लोग होते थे ऐसे संपन्न लोगों की कथा हमारे पास पहुंचती है इतिहास जो हमें बताता है वह देश और राज्य को छोड़ देते थे चले जाते थे जंगल में लेकिन जो बहुत संपन्न लोग नहीं थे क्या वह लोग योग नहीं करते थे ध्यान नहीं करते थे पूजा पाठ नहीं करते थे करते थे लेकिन उनका इतिहास नहीं लिखा गया इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे लोग थे ही नहीं ऐसे लोग भी थे लोग अपनी व्यवस्था के आधार पर जहाँ जिसके पास जो बरगद के पेड़ के नीचे रहता था तो बरगद के वृक्ष के नीचे ही उनका सारा व्यवस्था सा... सारी साधनाएं हो जाती थी सारा घर गृहस्थी बस जाता था सारा परिवार ऋषि महर्षि ऐसे बहुत सारे वैदिक आख्यान आते हैं ऋषि महर्षियों ने जो है घने वृक्षों के नीचे ही बड़ी साधनाएं और तपस्याएं की आज आपको भी साधना करना होगा और यह साधना आपको अपने घर में करना होगा जब आपके पास खाने पीने के लिए रहने के लिए वस्तुएं हो जाए और आप थोड़ा बैकअप बना लें कि साल छः महीना कोई दिक्कत नहीं है और यह उनके लिए ज़्यादा आसान है जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं क्योंकि खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में ज़्यादा समय तक उसमें व्यस्त नहीं रहना पड़ता खेती हुआ उसके बाद खाली समय मिलता है ऐसे किसान जो है अपने घरों में किसानों के लिए प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना ज़मीन के साथ रहना मिट्टी पानी के साथ रहना भी आसान होता है आज जो है लोग किसानी को भी छोड़कर भाग रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जो नए बच्चे आ रहे हैं वह खेती करना नहीं चाहते वे नौकरी से भाग रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा बना दिया पृथ्वी से जो हमारा संपर्क है वो धीरे धीरे टूट रहा है और हम जो है चंद्रमा और मंगल ग्रह से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुंचना हमारे लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान हमारे लिए पृथ्वी पर रहना है तो जो आसान कार्य है उसे हमारी आज की जो शिक्षा है वो कठिन और जटिल करती जा रही है उसे नष्ट करती जा रही है क्योंकि हमें व्यापार करना है हमें लोगों को लूटना है लोगों को बीमार करना है कुछ ऐसे सभी नहीं लेकिन जो कुछ ऐसे ध्रत किस्म के लोग हैं जो ऊपर बड़े आसन पर पदासीन हैं। जो बड़े उद्योगपति हैं अब उनकी ऐसी बुद्धि ही है उनका भी दोष नहीं है क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा ही दी गई ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ कर ऐसे नेता हो गए जो राजा किस्म के लोग हैं धनी लोग हैं उनके पास भी यही बुद्धि है क्योंकि यह चीज जो है बाहर है ही नहीं इसके लिए तो सिर्फ आपको ईश्वर की स्तुति ईश्वर की उपासना मंत्रोचार और योग ही साधन है और योग की शिक्षा को पूरी तरह से नष्ट करने का सारा प्रपंच समाज में चल रहा है समाज में जो प्रपंच विकसित किया जा रहा है योग को भी आसन सिद्ध किया जा रहा है 21 जून को बना दिया गया योगा डे अब जाके लोग जो है योग कर रहे हैं वहाँ आसन लगा रहे हैं आसन अलग चीज़ है व्यायाम अलग चीज़ है यह बॉडी बिल्डिंग की एक प्रक्रिया है यदि आप योग करते हैं मैं जब योग करता हूँ तो मेरे शरीर में अचानक सुधार होने लगता है शरीर विकसित होने लगती है आसन करने से लेकिन जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान करने से शरीर नहीं विकसित होती आत्मा विकसित होने लगती है तो इस बात को बड़ी गहराई से आप समझ लें कि ध्यान योग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है हम इलाहाबाद में रहते थे छोटे बच्चे थे वहाँ पे पढ़ाने के लिए ले जाया गया था हमारे पेरेंट्स जो हैं वहां पर एक जो मामा जी थे वो अब मंदिर बनाए थे घर के अंदर छोटा सा दो तीन कमरों का उनका मकान था बहुत पुरानी बात हो गई मुझे याद है अभी भी मैं बहुत बच्चा था उसमें उस मंदिर में वो जो है बैठकर मंदिर के सामने पाँच पाँच घंटे चार चार घंटे तक पूजा में लेल रहते थे उनकी शरीर सात फीट लंबा जवान, पचास साठ साल उनकी उम्र थी और शरीर अब शायद होंगे इस समय कि नहीं मुझे पूरी तरह से नहीं पता है बहुत पुरानी बात है तो वो जो है ध्यान और योग जो है करते थे और अपना घर गृहस्थी भी बहुत अच्छी तरह से चलाते थे उनके तीन चार लड़के और लड़कियां थे उस समय अभी भी हैं इलाहाबाद में उनका कार्यक्रम है अभी भी वो लोग रहते हैं लेकिन मुझे जो है गए बहुत दिन हो गया बच्चा था तभी था उसके बाद मैं दोबारा कभी गया नहीं तो कहने का मतलब कि ऐसे जो है योगी और साधक आज भी जो है कहीं ना कहीं आप तलाश करेंगे तो मिल जाएंगे आज मंदिरों को जो है वृहद बनाया जाने लगा कुछ एक मंदिरें बन रही हैं छोटी मंदिरें बने घरों के अंदर बने और वहाँ पर जो माता पिता पूजा पाठ और ध्यान करेंगे उसका संस्कार बच्चों पर पड़ेगा आर्या शिक्षा आपके अंग्रेजी युद्ध जो युद्धस्तर पर लूटने के व्यापार में लगे हैं वहाँ नहीं होगी हमारी संस्कृति और हमारा सभ्यता हमारी जो विकसित बुद्धि की बात मही नामक बुद्धि को विकसित करने की बात यहाँ हो रही है इस बुद्धि को विकसित करने के लिए हमें अपने घरों में ही ऐसी स्थान ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ पर हम अपनी इस बुद्धि को विकसित कर पाए और यह कोई भी कर सकता है इसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी विश्वविद्यालय से आपको डिग्री लेना आपको नौकरी करना है पैसा करना है धंधा कराना है किसी को पढ़ाना है लिखाना है तो आपको सरकारी मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लाइसेंस और तमाम कागज पत्तर चाहिए भले ही आपको कुछ नहीं आता आपका कागज पत्र बनवा ले आपका जाब फिक्स हो गया बन गया नौकर बन गए आपको खूब बराबर जो है पैसा मिलेगा ऐसे कितने लोग हैं हमारे चारों तरफ जो नौकरी करके काफ़ी जो है पैसा कमाते जा रहे हैं और पैसा कमा के जो है पैसा को और पैसा पैसे को और पैसा बढ़ाते जा रहे हैं उनकी मस्तिष्क भ्रष्ट हो गई उन्हें अना नहीं दिखाई दे रहा है कि लोगों ने जो पैसा कमाया पैसा कमा के ज़मीन बनाया मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जिनके पास अतीत में हजारों बीघा ज़मीन हुआ करती थी आज भी वो ज़मीन है बहुत भागों में टूटा हुआ है बहुत सारे लोग मालकियत जो है उस पर रखते हैं पहले एक मालिक की थी आज उसमें सैकड़ों मालिक हो गए आज वही काम एक आदमी जिंदगी भर करता है और पूरे जीवन में दो चार बीघा बनाने में उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है यदि वह स्वयं को बनाने पे लग जाए वह प्रोफेसर तो उसका परिवार उसका समाज उसका विद्यालय और उसकी दुनिया सुधर सकती है लेकिन यह जो तृष्णा जमीन की तृष्णा जर जोरू और जमीन दुश्मनी बढ़ाती है जमीन तो सबसे पहले दुश्मनी खड़ी करती दूसरे स्थान पे जोरू स्त्री और तीसरी जो मैंने आपको पहले बताया एक जानवर दूसरे जानवर से क्योंकि जिस प्रकार से सांप और न्योला जो सांप है और न्योले से न्योला सांप से बिल्ली और कुत्ता इनका आपस में संघर्ष होता है बहुत कम आप ऐसा देखेंगे अपवाद रूप में कहीं आपको कोई दिखाई दे कि सांप और न्योला नहीं लड़ते लेकिन भविष्य में ऐसे सांप और न्योले विकसित कर लिए जाएंगे जो आपस में प्रेम से रहेंगे क्योंकि उनके संस्कार को काट दिया जाएगा उनका जिन जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है अब नए प्रकार के जीव भी उत्पन्न किए जा रहे हैं आने वाले समय में आपको स्त्रियाँ न्यून होगी पुरुष ज़्यादा होंगे या स्त्रियाँ ही होगी पुरुष कम हो जाएंगे क्योंकि इस पर विज्ञान जो है शरीर पर काम कर रहा है नए नए शरीर की सारी जो कलाकृति है सारी जो गणित है उसका अध्ययन करके इस पर प्रयोग पर प्रयोग नए नए कर रहा है लेकिन जो यहाँ हमारी जो मंत्र की जो बात है एता महिमातो महिमा पुरुष इस पुरुष को कैसे उत्पन्न करेंगे यहाँ पुरुष बुद्धि से विकसित होगा और बुद्धि को हम जब कुंद कर देंगे तो यहां पुरुष नहीं विकसित हो पाएगा यहाँ जो चेतना रूपी पुरुष है जो स्त्री और पुरुष में ही जागृत होने में समर्थ है और दूसरे प्राणियों में जागृत नहीं हो पाता इसीलिए तो हम गायों को और बैलों को और बकरियों को और मुर्गियों को काट काट के खा रहे हैं बड़े बड़े बना दिए हैं बध गृह जहाँ पर लाखों की संख्या में जानवरों को जो है ऐसे ही काट दिया जा रहा है और मन उनके मीट को सप्लाई करने के लिए पैक करके विदेशों में भेजा जा रहा है अब विदेशों से तरह तरह की जो है लिपस्टिक और प्रसाधन की सामग्रियाँ स्त्रियों को सजाने और संवारने के लिए मंगाई जा रही हैं बड़ी ही दयनीय स्थिति है इस दयनीय स्थिति से मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र करना आसान कार्य नहीं है लेकिन उतना कठिन भी नहीं है यदि हम मंत्रों को पकड़ लेते हैं और मंत्रों के पकड़ने के साथ साथ मंत्रों को समझने में समर्थ हो जाते हैं तो हम ऐसे संस्कृत को विकसित करने में समर्थ हो जाएंगे जो प्रकृति के साथ तदार स्थापित करने में समर्थ होगी जो विषयों में आनंद को नहीं खोजेगी जो अपने अंदर ही आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होगी बच्चा जो है छोटे बच्चे को हम ऐसे संस्कार दे देंगे प्रारंभ काल से ही कि आगे आने वाले समय में वह हर प्रकार से स्वयं को सबल बना लेगा उसके लिए समस्याएं कम समाधान ज़्यादा होंगे जिस प्रकार से कृष्ण और राम हुआ करते थे कृष्ण और राम पुरुष ही थे स्त्रियां थीं बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं तो इनके पास विकसित मस्तिष्क था जिस मस्तिष्क को विकसित करने की बात यहाँ मंत्र में किया जा रहा है इसका जो वैज्ञानिक पहलू है मंत्र का उसको दबा दिया गया हमारे समाज में दूसरी बात यहाँ भी है कि हमारे समाज में ऐसे विद्वान नहीं रहे ऐसे गुरु नहीं रहे ऐसे पंडित और पुरोहित और ब्राह्मण नहीं रहे जो इसके प्राचीन ज्ञान का आधुनिकीकरण कर सके समय के साथ उसको उपयोग कर सके उन्होंने क्या किया इसको हमेशा मिट्टी डालते गए इस पर और जो आधुनिक शिक्षा विकसित की गई है उस विद्या के जाल में स्वयं को फंसाकर और दूसरे को नए नए लोगों को उस जाल में फंसाने में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे वह इसी को ज्ञान समझते हैं कुपमंडूप इन्हीं के लिए कहा गया है कि यह सब मंडुप है कुएं को ही जो मेढक पानी का अथाहगर समझता है वास्तव में पानी का अथा सागर कुएं के कुएं से अतिरिक्त कहीं और है कुएं में जब मेढक हुआ डुबकी लगाएगा तो हो सकता है संभव है कि वह उस पानी के अंदर से जमीन के अंदर व्याप्त पानी से लिंक कर ले और जमीन के अंदर जो पानी है वह पानी का लिंक सागर से हो जाए और उस सागर का लिंक जो है वाप के द्वारा अंतरिक्ष से हो जाए और अंतरिक्ष से वो सूर्य की किरणों में चला जाए और सूर्य की किरणों से वह अनंत आकाश में व्याप्त हो जाए आप समझिए यह जो मंडुप नामक विद्वान ब्राह्मण है जब यह बाहर की तरफ भागेगा इनके पास उनके पास विद्यालय में और गुरुओं के पास दुकान में बाजार में तब इसको वही चीज़ मिलेगी जो वहाँ उपलब्ध है लेकिन यह जब अपने अंदर भागेगा उसमें गोता लगाएगा ध्यान का गोता लगाएगा योग का गोता लगाएगा मंत्रोच्चार का गोता लगाएगा मंत्रों में जब उतरेगा तब वह उससे पहले तो ऐसा लगेगा कि अंदर जाने का मार्ग अधेरे में खो जाएंगे लेकिन अधेरा थोड़ा ही दूर जाना अधेरा है आप पृथ्वी को क्रॉस करते ही आप अंतरिक्ष में चले जाओगे अंतरिक्ष से सूर्य का संपर्क तो प्रकाश ही प्रकाश है प्रारंभ काल में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा इस मही नामक बुद्धि को विकसित करने में एक महिमा तो या पुरुष पादो अस्य विश्वा भूतानी त्रिपादश्यामृतम दिवि पादो अस्य विश्वा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इसके पैरों के नीचे है भूतानि भूत जितने प्रकार के भूत हैं पंच महाभूत माने गए हैं मुख्य रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांच ज्ञान इंद्रिया भी हैं उन्ही भूतों के आधार पर पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया आपके शरीर में बनाई गई हैं अग्नि का काम तेज प्रकाश सूर्य कृपा दस्यामृतम देवी जो मैंने बताया बार बार कि तीन पाद एक के चार भाग कर दिया गया तो एक भाग बाहर आ गया संपूर्ण विश्व का ये संपूर्ण दृश्य में विश्व ब्रह्मांड आ गया इसमें कुछ भी नहीं बचा लेकिन तीन भाग इसका जो है अदृश्य भाग है उस ईश्वर का परम पुरुष का जो परम पुरुष हम सब में विद्यमान है त्रिपादु धर्व उदयत पुरुष पादो यश पुनः त्रिपादु धर्व उदयत पुरुष पादो अश भवतः पुनः मैं इसका भी जो विवेचन कर रहा हूं यह मेरा स्वयं का है ऐसा विवेचन आपको किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कोई गुरु आपको नहीं बताएगा पहले तो विद्यालय में नहीं मिलेंगे कुछ विद्यालय मिल गए आश्रम टाइप के जहां ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो उनका भी वही रटा रटाया तोते वाला काम है जो किताबों का अर्थ किया गया है उसी को पढ़ के पढ़ा के बता दिया आपको ज़्यादा जानकार है तो संस्कृत के जो है शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसका व्याकरण निकाल के उसका बता दिया गया उसका वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया वैज्ञानिक विवेचन के लिए जरूरी है कि आपको योगी होना चाहिए आपको योग साधना आपको करनी होगी तभी उसका जो गुण ज्ञान है जो त्रिपाध जो तीन हिस्सा है जो मही नामक बुद्धि विकसित होने के बाद ही उपलब्ध होती है तब आपको समझ में आने लगता है तो मुझे वह समझ में आ रहा है त्रिपाद त्रिपादर् उदयत पुरुष अब उदयत पुरुष जो तीन पाद वाला एक पाद तो बाहर का हिस्सा हो गया पूरा दिखा दिया विश्व ब्रह्मांड लेकिन जो तीन पाद है इंटरनल जो आंतरिक है उसको हमने बुद्धि के माध्यम से खोल लिया देख लिया उदैत अर्थात प्रकाशित कर लिया उदित हो गया पुरुष उस परम पुरुष का पादो असेहा भवतः पुनः फिर उस पुरुष का जिस पुरुष ने अपनी बुद्धि को विकसित करके उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है वह पुरुष पुनः दोबारा फिर से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी हो गया वहीं ईश्वर हो गया वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया और वहीं कृष्ण और वहीं राम हो गया वही जो है सीता सावित्री दुर्गा और लक्ष्मी हो गई इसका वैज्ञानिक निरूपण जो किया जा रहा है विवेचन किया जा रहा है इस मंत्रों पर विचार हम निरंतर करेंगे अभी हमने केवल एक दो मंत्रों को ही लिया क्योंकि यह कार्यक्रम जो है लंबा खींचने वाला है मैं चाहने के बावजूद ज्यादा जो है इसको लंबा नहीं कर सकता इसको थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग इस पर विचार करेंगे फिर हम इन मंत्रों पर विचार करेंगे आगे के मंत्रों पर अगली बार शांति पाठ हो यजाग्रूर मुद्द तद स्वस तथरंगम जाति जातिरेक तन्मे मन शिव संकल्पमस्त ओ मेन कर्म पशु मनीषिण यज कि क्षमता प्रजा तन्मे मन शिवसकमस्त ओ प्रज्ञानुतचेत धृत से यज्यरतर्मृत प्रजासु यन कर्म क्रीय तनमे मन शिवसकमस्त ओ मे नीदम भुवन सैद्भि परीगृहे तम ऋतेन सर्वयजता सप्तता तमें मन शिव संकल्पमस्त ओं अस्म चिता सर्वोत्तम प्रजा तन्मे मन शिवसक ओंस्म रिता यस्न्तिष्ठिताथनाभा यस्में सारमुक्त प्रजा तन शिवसकल्पमस्त ओं सुसारथेर स्वानेव यमुष्यायते आसभा नतिम यद जि जविष्ठ तमे मन शिव संकल्पमस्त ओम अभय मित्र दभ मित्र दभ जा दभक्षा द भात भेवान्वाया साम मित्रम भवत ओम भित्रा दभ मित्रा दभ जाता दोक्षा दभ ना भयम देवा नर्वाम मेत्रौ दौ पृथ्वी शान्तपृथिवी शातिराप शातेरासय शान्त्य हे वनस्पत शातिर देवा शातिर ब्रह्म शांति शर्व शांति शांतिरव शाति शांतिरे ओ शाते शाते सी